पतंजल योग प्रदीप समाधिपाद स्थित प्रज्ञ योगी गुण के प्रभाव से आनंदमय कोश अर्थात कारण शरीर में अंतर्मुख होता है इसलिए ज्ञान के प्रकाश से ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है यह उसका जागना है जागृत अवस्था में सब प्राणी व्यत्थान दशा में रहते हुए सांसारिक कार्य करते हैं किंतु स्थित प्रज्ञ योगी सब कार्यों को अपने भोग निवृत्ति अथवा ईश्वर की ओर से कर्तव्य मात्र समझता हुआ ममता और अहमता से रहित अनासक्ति और निष्काम भाव से करता है इससे उत्पन्न होने वाली वासनाओं तथा ममता और अहमता के भावों से ना स्पर्श किया हुआ अंतर्मुखी ही बना रहता है इसलिए उसका जागृत दशा में कार्यक्षेत्र में रहना भी रात्रि की सुषुप्त अवस्था के सदृश है क्योंकि उससे भोग दिलाने वाली वासनाएं तथा संस्कार चित्त में नहीं पड़ते ये योगी जो स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं दो प्रकार के होते हैं पहले जिनके कर्म केवल भोग निवृत्ति के लिए ही होते हैं दूसरे वे योगी जिनके कर्म भोग निवृत्ति तथा निष्काम आसक्ति रहित परमात्मा की आज्ञा पालन करते हुए समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ ईश्वरार्पण होते हैं दो प्रकार की मुक्ति इसी के अनुसार इन दोनों प्रकार के स्वरूप स्थिति वाले योगियों की मुक्ति भी दो प्रकार की होती है प्रथम प्रकार के योगियों की मुक्ति में चित्त को बनाने वाले गुण अपने कारण में लीन हो जाते हैं जो सांख्य और योग का कैवल्य है दूसरे प्रकार वालों की मुक्ति में चित्त सत्व अपने स्वरूप सहित ईश्वर के विशुद्ध सत्वमय चित्त में जिसका दूसरा नाम आदित्यलोक है लीन अवस्थित रहता है ईश्वरीय नियमानुसार जब जब उनकी आवश्यकता होती है तब तब वे संपूर्ण प्राणियों के कल्याणार्थ तथा संसार में धर्म मर्यादा स्थापन करने के लिए शुद्ध चैतन्य स्वरूप से सबल स्वरूप में भौतिक जगत में अवतरण करते हैं जिस प्रकार स्वरूप स्थिति प्राप्त किया हुआ योगी असंप्रज्ञा समाधि से व्यवहार दिशा में आता है यथा यदा जला धर्म से ग्लार्भवती भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदात्म सु परत्राण साधूना विनाशा चुष्कृता धर्म संस्थापनाथा युगे युगे हे भारत जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ अर्थात शुद्ध स्वरूप से सबल स्वरूप में आता हूँ सज्जनों की रक्षा के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि आना जाना बंधन और मुक्ति आदि सब क्रियाएँ अंतकरण में होती हैं चेतन तत्व पुरुष अर्थात आत्मा उनका केवल साक्षी अप्रसोधर्मी अपरिणामी निष्क्रिय नित्य सदा एक रस रहता है उसमें बंधन तथा मुक्ति का होना विकल्प से आरोप किया जाता है जैसा कि सांख्य सूत्र में बतलाया गया है वांग मात्रम तो तत्व चित्तस्थिति ही पुरुष में बंध आदि कथन मात्र है क्योंकि चित्त में ही बंध आदि की स्थिति है इन निर्मल विशाल ज्ञानवान शक्तिशाली ऐश्वर्यवान वैराग्युक्त चित्तों में यद्यपि अविद्या आदि क्लेशों का बीज सर्वथा दग्ध हो गया है किंतु संसार के कल्याण के संस्कार शेष रहते हैं जिनके कारण ईश्वरीय नियमानुसार समय समय पर उनका प्रादुर्भाव होता है इन्हें इस संकल्प को हटाकर चित्त बनाने वाले गुणों को अपने कारण में लीन करके केवल प्राप्ति का सर्वदा अधिकार रहता है जिस प्रकार विदेह मुक्त और जीवन मुक्त इन दो प्रकार के भेदों में उन जीवन मुक्ति योगियों को भी मुक्त माना जाता है जिनके चित्त के बनाने वाले गुण अपने कारण में लीन नहीं हुए हैं किंतु उनमें अविद्या आदि क्लेश सर्वथा बीज होकर पुनः बंधन रूप अंकुर के उत्पन्न करने में सर्वथा असमर्थ हो गए हैं इसी प्रकार यहाँ भी मुक्ति के इन दोनों भेदों को समझ लेना चाहिए